जैसे स्त्री और पुरुष अलग नहीं है वैसे जीवन और मृत्यु अलग नहीं है और जब तक तुम अंधेरे को प्रेम न कर पाओगे तुम कभी मृत्यु को भी प्रेम न कर पाओगे और जो मृत्यु को प्रेम नहीं कर सकता उसका जीवन अधूरा है खंडित वह अखंड परमात्मा को न जान सकेगा उसे उसके सब रूपों में अंगीकार करना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 मिलन में तो दिखाई पड़ता ही है उसके लिए कोई खास खुबी की जरूरत नहीं जब विरह में भी दिखाई पड़ने लगता है तब समझना तुम्हारे पास अंतर्दृष्टि जगके उर्वर आंगन में बरसो ज्योतिर्मय जीवन बरसो लघु लघु तरण तरु पर है चिर अव्यय चिर नूतन बरसो कुसुमों में मधुबन प्राणों में अमर प्रणब घन स्मित स्वप्न अधर पलकों में और अंगों में सुख यौवन छू छू जग के मृत रजकण कर दो तृण तरु में चेतन मृण मरण बन दो दे प्राणों का आलिंगन बरसो सुख बन सुषमा बन बरसो जग जीवन के घन दिस, दिस मैं औ पल पल में बरसो संसि के सावन परमात्मा बरसने को राजी तुम पुकारो भरस तुम निमंत्रण भर दो वह अतिथि तुम्हारे निमंत्रण की प्रतीक्षा कर रहा है जीवन जखन जाए, करुणा धाराए ऐसो सकल माधुरी लुकाए जाए प्रेम सुधा रसे ऐसो कर्म जखन प्रबल आकार गरज उठिया ढांचे चारीधार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 जब सूरज उग आता है और उसकी प्रखर किरणें हमारी आंखों को भेदने लगतीं, तब हमें लगता है कि उजाला हुआ हमारी सभी संवेदनशीलताएं छीन हो गई हैं मंद हो गई हैं जैसा हमारा स्वाद मंद हो गया है तो तब तक मिर्च जाके हमारी जीप को झकझोर ना दे तब तक हमें पता नहीं चलता कि कोई स्वाद है और जो आदमी मिर्च खाने का आदि हो गया उसके सब स्वाद खो जाते हैं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 आप करीब करीब सो गए हैं वही दफ्तर वही पत्नी वही बच्चे वही मकान जो फिल्म आपके चारों तरफ चल रही है उससे आप बिल्कुल ऊब गए हैं इस उब में से कोई झकझोर के बाहर निकाल ले तो अगर जीवन जैसा कि बुद्ध या लाओ से कहते हैं वैसा हो तो आपको बड़ा उबाने वाला होगा जैसा जीवन हिटलर चंगेस खां और तैमूरलंग चाहते हैं वैसा हो तो ही आपको रसपूर्ण होगा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 उन्होंने ठीक कहा वो बिल्कुल उदास होगा उनको देखेगा कौन मुश्किल को वो चलेगी कैसे क्योंकि महावीर बैठे हैं आंख बंद के इसको कितनी देर तक दिखाई है इसमें कोई हत्या इसमें कोई प्रेम का उपद्रव कोई ट्रायंगल कुछ भी नहीं है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 तो जितना आपकी संवेदनशीलता कम होती चली जाती उतनी उत्तेजना की मांग बढ़ती है। और जितनी उत्तेजना की मांग बढ़ती हो इस बात की सूचक है आप उतने ही मर चुके मुर्द आदमी को आप कितनी ही उत्तेजना दें, तो भी उत्तेजित नहीं होगा कितना ही बैंड बाजा बजाए कितना ही शोरगुल करें तो भी वो चौंकेगा नहीं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 निपट उजाला धुंधल की तरह दिखता है क्योंकि हमारी आंखें लपटों की आदि हो गई हैं मंद प्रकाश सौम्य प्रकाश हमें धुंधल मालूम होता है महाअंतरिक्ष के कोने नहीं होते आकाश का कोई कोना है लेकिन हम अपने घरों में रहने के आदि और हमारे कमरे का कोना होता है कोनों के कारण ही हम कह पाते हैं यह हमारा कमरा है अगर कोने ना हो तो हमारा कमरा खो जाए लेकिन महाआकाश का कोई कोना नहीं इसलिए महाआकाश हमें दिखाई नहीं पड़ता योग्यता के कोने होते हैं छोटे छोटे कमरे शुद्धता का कोई कोना नहीं होता महा आकाश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 दीवाल केवल खाली जगह को घेरती लेकिन जब दीवाल खाली जगह को घेरती हम आश्वस्त हो जाते हैं हम कहते हैं भवन निर्मित हो गए बैठते खाली जगह में ही है बैठते आकाश में ही है लेकिन जब दीवाल घेर लेती तो हम सुरक्षित अनुभव होते हैं अपना आकाश घेर लिया लगता है अब कुछ अपना है सीमा है तो हमें दिखाई पड़ता है दीवालें खो जाए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 बड़ी तो मानसिक सुरक्षा है क्योंकि जो हमें दिखाई पड़ता है उसके हम मालिक मालूम पड़ते हैं जिसके हम सीमा बांध लेते हैं उसके हम मालिक मालूम पड़ते हैं जिसकी कोई सीमा नहीं उसके सामने हम छुद्र हो जाते हैं। और वो मालिक होता हुआ मालूम पड़ता है वहां भय शुरू हो जाता है महाअंतरिक्ष के कोने नहीं होते महाप्रतिभा प्रौण होने में समय लेती लोग मुझसे पूछते हैं ध्यान कितने समय में हो जाए महीना दो महीना तीन महीना वो जो भी योग्यताएं जानते हैं सभी बहुत थोड़ा समय लेती किसी आदमी को इंजीनियर होना है कुछ वर्ष में हो जाएगा किसी को डॉक्टर होना है कुछ वर्ष में हो जाएगा वे पूछते हैं ध्यान समय कितना लगेगा उपनिषद और वेद कहते हैं अनंत जन्म लगेंगे अगर आपसे कहा जाए अनंत जन्म लगेंगे आप प्रयास ही ना करेंगे जाने दो। आप प्रयास ही ना करेंगे एक बार बुद्ध एक गांव से गुजर रहे हैं रास्ता भटक गया है। संगी साथी भिक्षु भूखे प्यासे घनी दोपहर हो गई जंगल से रास्ता निकलता हुआ मालूम नहीं पड़ता जिस गांव पहुंचना है वो कितनी दूर है कुछ पता नहीं राह में एक आदमी मिलता है बुद्ध का शिष्य आनंद उस आदमी से पूछता है गांव कितनी दूर है वो आदमी कहता बस दो मील एक कोस, एक कोस निकल जाता है गांव का फिर भी कोई पता नहीं फिर एक आदमी मिलता है आनंद पूछता है गांव कितनी दूर है वो आदमी कहता है बस एक कोस दो मील आनंद थोड़ा है बेचैन होता है एक कोस पहले भी था एक कोस चल चुके शायद ज्यादा ही चल चुके लेकिन बुद्ध मुस्कुराते रहते हैं फिर एक कोस बीत जाता है लेकिन गांव का कोई पता नहीं और अपसांझ होने के करीब आने को है और भूख और प्यास और सब परेशान है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 हमने जितना था उससे खोया नहीं इतना पक्का है। हम जहां थे कम से कम वहीं थे वहां से पीछे नहीं हटे और ये लोग भले लोग ये प्रेम बस कहते हैं एक कोष ताकि तुम चल सको और बुद्ध ने कहा मेरी खुद की हालत तुम्हारे साथ यही है तुम मुझसे पूछते हो कितनी दूर है बोध कितनी दूर है बुद्ध तो मैं कहता हूं एक कोष तुम एक कोष चल के फिर पूछते हो मैं कहता हूं एक कोष ये लंबी यात्रा है ये अनंत यात्रा है अनंत जन्म लग जाते ये भले लोग ये तुम्हारे चेहरे की थकान देख के एक कोस कहते हैं एक कोस से इनका कोई लेना देना नहीं ये दयावान अच्छा था पुरानी दिनों में सड़क के किनारे पत्थर नहीं थे क्योंकि पत्थर आपका चेहरा नहीं देख सकते पत्थर कठोर जितनी दूरी है उतनी ही कह देंगे चाहे यात्री थक के वहीं गिर पड़े घबरा जाए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 घोड़े का बच्चा पैदा होता है कितनी देर लगती प्रौढ़ होने में घोड़े का बच्चा पैदा होते से चलने और दौड़ने लग सकता है प्रौढ़ हो गया प्रौढ़ पैदा होता है सिर्फ आदमी का बच्चा असहाय पैदा होता है उसको प्रौढ़ होने में बीस पच्चीस वर्ष लग जाते पच्चीस वर्ष का हो जाता तब भी मां बाप जरा डरे रहते हैं कि अभी चल सकता है अपने पैर से कि नहीं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 इस क्षण भी ध्यान घटित हो सकता है अगर पीछे की परिपक्वता साथ हो अगर पीछे कुछ किया हो कोई बीज बोए हो तो फसल इस क्षण भी काटी जा सकती इसलिए भयभीत होने की कोई जरूरत नहीं और ना भी पीछ, पीछे कुछ किया हो तो भी बैठ जाने से कुछ हल नहीं है कुछ करें ताकि आगे कुछ हो सके राउ से कहता है महाप्रतिभा प्रौढ़ होने में समय लेती है महासंगीत धीमा सुनाई पड़ता है क्षुद्र संगीत ही सोरगुल वाला होता है महासंगीत धीमा होने लगता है परम संगीत की अवस्था तो वही है जब शून्य रह जाता है स्वर बिल्कुल शून्य हो जाता जो शून्य को सुन सकता है वह महासंगीत को सुनने में समर्थ हो गया इसलिए हम तो ओंकार को ही महासंगीत कहते हैं क्योंकि जब व्यक्ति पूर्ण शून्य हो जाता है तब ओंकार की ध्वनि सुनाई पड़ती और वो ध्वनि ध्वनि रहित है साउंडलेस साउंड उसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता चाहे हृदय में ही टेप रिकॉर्डर हम लगा दें तो भी उसे रिकॉर्ड नहीं किया जा सकता वो कोई ध्वनि नहीं है स्थूल अर्थों में वो महाशून्य की गूंज है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 सीमित ही है इसलिए परमात्मा की कोई प्रतिमा नहीं हो सकती इसलिए हमने परमात्मा का जो गहनतम प्रतीक बनाया है वो शिवलिंग है उसमें कोई रूप नहीं है अरूप है एक अंडाकार आकृति है अंडाकार आकृति जीवन की गति का प्रतीक है सभी जीवन की गति वर्तूलाकार है अंडाकार है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 तो महाशक्ति मिल जाती है जिसका कोई अंत नहीं जो अनंत है जो दिखाई पड़ता है उससे उस तरफ चलें जो दिखाई नहीं पड़ता जो सुनाई पड़ता है उससे उस तरफ चलें जो सुनाई नहीं पड़ता जिसका रूप है उससे उस तरफ चलें जिसका कोई रूप नहीं है जिसका नाम है उससे उस तरफ चलें जो अनाम है तो आप परमात्मा के मंदिर में प्रविष्ट हो जाएंगे